भद्रं भद्रंग शृणुया मदवा भद्रम पशे मजज्रा स्थिरंग गुस्य स्तनूेमदी तंजदयु स्वस्न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नर्क्षो अनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायन सूत्र भाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने यो नमः वदव्यादेहाय शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छह प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का विचार हम लोग कर रहे हैं कात्यायन कबंधी के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपलाजी दे रहे हैं कात्यायन कबंधी का प्रश्न है कूत एता प्रजा प्रजान्त यह प्रत लौकिक प्रत्यक्षारी प्रमाणों से गम्य प्रजा प्रजाश्दित स्थूल प्रपंच किस्से उत्पन्न होता है संसार का कारण कौन है इस प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी ने देना प्रारंभ किया प्रजा कामो प्रजापति इत्यादि कंडिका से कल्प में हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति का साधन उपासना समुचित कर्म का अनुष्ठान जिस साधक का पूर्ण हुआ किंतु पूर्व कल्प के हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त होने से फल भोग नहीं पाया जो साधक अपने द्वारा कृत उपासना समुचित कर्म का वह पूर्व कल्प के प्रलय के अनंतर इस कल्प के प्रारंभ में ईश्वर के द्वारा सृष्ट जो सूक्ष्म प्रपंच है उसमें समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लेता है क्योंकि पूर्वकल्प में शरीर छोड़ते समय उसकी अहंता ने हिरण्यगर्भ की उपाधि को ही अपना आलम्बन बनाया था यमयम वापी स्मरण भावम तेजत्यंत कलेवरम के अनुसार पूर्व शरीर छोड़ते समय अहंता जिस चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से भावी शरीर को अपना आलंबन बनाती है उसी शरीर में फिर प्रकट होता है प्रलय में सुप्त रूप में पड़ा रहता है और जैसे ही कल्पांतर का आरंभ होता है तो बन जाता है अपनी अहंता का आलम आलंबन भूत, आलंबन भूत। जो कार्यक्रम संघात है तद्रूप तो हिरण्यगर्भ प्रजापति है वो बन गया और हिरण्यगर्भ बनने की चित्त में कामना तो साधना करते समय थी ही और हिरण्यगर्भ के तरह ही प्रपंच का सृष्टा बनने की प्रपंच का आधिपतित्व करने की ये सब कामनाएं थी वो एक एक कामनाएं प्रकट होती हैं जैसे ही उपाधि व्यापार योग्य बन जाती है तो इसलिए कहा प्रजा काम प्रजापति उस प्रजा काम प्रजापति ने एक मिथुन बनाया रई तथा प्राण नामक उस मिथुन के दो अंश हैं ये युगल बनाया किस अभिप्राय से बनाया तो ये जो मिथुन है मेरी जो प्रजा विषयनी कामना है उसे पूरा करेंगे प्रजा का उत्पादन करेंगे इस दृष्टि से मिथुन को बनाया और फिर इस मिथुन अंतपाती रई तथा प्राण पदार्थ कौन है तो उसे कहते हुए कहा गया कि रई है चंद्रमा और प्राण है आदित्य और इसमें ये जो रई है चंद्रमा वह है अन्न और प्राण जो आदित्य है वो है अत्ता तो रई प्राण को बनाया का अर्थ है अन्न अत्ता को बनाया और ये एक मिथुन है प्रजापति रूप वेरी एक ही प्रजापति हैं ये दोनों तो इसमें अन्न तथा अत्रिभाव तो गौण प्रधान के भेद को लेकर के इन्हें एक को रई दूसरे को प्राण यानि अत्ता कहा गया एक को अन्न कहा गया और जब कारण रूप देखते हैं उनको तो दोनों में एक रूपता ही है अब ये अन्न की रई शब्दित सर्वात्म क्या नाम प्रजापति रूपता को बताने के लिए रई को पहले बताया गया सर्वात्मक रईर्वाव इदम सर्वम यद मूर्तचा मूर्तच इत्यादि से बताया गया मूर्ता मूर्तात्मक जो भी प्रपंच हैं वह सब रई यानि अन्न ही है यानी सर्वात्मक हैं सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है और जब गौण भाव की विवक्षा करते हैं रई की विवक्षा करते हैं तो सब में अन्न रूपता यानी रई रूपता बताई गई और जब प्रधान जो अत्ता है उसे गौण अन्न से अलग की विवक्षा करते हैं उस समय कहा कि तस्मात मूर्ति रेव रई तो अमूर्त जो प्राण रूप अत्ता है उससे भिन्न जो मूर्ति यानी मूर्त रई है वही उतना ही रई है मूर्त को रई यानी अन्न कहा जाएगा और अत्ता कहा जाएगा अमूर्त को अब ये जो चतुर्थ कंडिका थी जिसमें रई का सर्वात्मत्व तो बताया गया था रईव इदम सर्वम इत्यादि से वह जिस अभिप्राय से बताया गया रई में प्रजापति रूपता को बताने के लिए रई में सर्वरूपता बताई गई रई की सर्वरूपता प्रयोजक है प्रजापति रूपता में सर्वरूप होने के कारण प्रजापति रूप है रई शब्द ये कहा गया अब अत्ता को भी प्रजापति रूप बताना है क्योंकि पहले कहा कि ये दोनों मिलकर के एक प्रजापति रूप मिथुन है तो अत्ता का भी प्रजापति रूपत्व तो बताने के लिए रई में प्रजापतित्व तो का प्रयोजक जो सर्वात्मत्व तो बताया गया था वह सर्वात्मत्व पंचम कंडिका में प्रजापति में भी बताया जा रहा है ये क्या नाम आदित्य में भी बताया जा रहा है प्राण में अत्ता में छठी कंडिका में पंचम कंडिका में बताया गया था रई में सर्वरूपता को तो छठवीं कंडिका इसी के लिए है इसी प्रकार का अवतरण भगवान भाष्यकार लिखते हैं छट्वीकंडीका का तथा प्राणो आमूर्त प्राणुअत्ता यच्चाद्यम अरिस्वतरण शब्दितस्य अन्नस्य तजापति सर्वात्म उत्वा प्राणस्या तदर्थम एवं सर्वात्म उच्यते अथ आदित्य इति वाक्यन इह तथा इत्यादि कतरयिश्त अन्न में प्रजापतिपता को बताने के लिए प्रजा अन्न प्रजापतित्व के प्रयोजक के रूप में सर्वात्म का कथन पंचमकंडिका से हुआ अब कहते प्राणस्यापि तदर्थम एवं तो प्राण यानि अत्ता उस अत्ता के तदर्थमेत में तत्शब्द से लेना प्रजापति को इसलिए तदर्थम एव यानी प्रजापति तत्शब्द तो प्रजापतिव का परामर्शक है इसलिए प्रजापति त्वार्थ ही। किसके प्रजापति प्राण के अत्ता के तो प्रजापतित्व का प्रयोजक सर्वात्म तो बताया जा रहा है जिस प्रयोजक के कारण प्रजापति रूप है वही प्रयोजक अत्ता में भी विद्यमान होने से अत्ता भी प्रजापति रूप है ये कहा जा रहा है षष्ट कंडिका में इसलिए कहते हैं कि प्राणस्या तदर्थम एवं सर्वात्म उच्य अथ आदित्य इति षष्ट कंडिक है इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ने कहा कि तथा अमूर्तोपि प्राणो तथाअमूर्त प्राणोत्ता सर्व यद्यम इस अवतरण भाष्य का अन्वय इस प्रकार करना आद्यम य आद्य तत्व अतो अत्ता प्रजापति ऐसा अन्वय होगा अतो अत्ता एव। तो ये टीकाकार बताते हैं इसका अन्वय कि यद्यम तदपि प्राणो अतो अत्ता प्राणोपी सर्व एवं यानी सर्वात्मक इतर्थ ये अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान प्राण के सर्वात्मकता को बताने वाली कंडिका का अभिप्राय बता रहे हैं कि जो आद्य है वो सब कौन है तो कहते हैं प्राण ही है यानी अत्ता ही है इसलिए अतो अत्ता प्राणोपि सर्वम एव तो जैसे ये मूर्त अमूर्त अमूर्त जो अत्ता था उसको भी पहले रई रूप कहा इसलिए सर्वात्मक हुआ हाँ नहीं नहीं आदन योग्यम आद्यम अनियत प्रत्यय हुआ है हलोरियत से कृत प्रत्यय है तो अधक्षणे धातु से अनिय प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि होकर के आद्यम बना तो आद्यम याने भक्षण योग्य जो भी है वो होता है अन्न इसलिए आद्यम है इसलिए है है अन्नम तदपि प्राण प्राण प्राण वो इसलिए ऐसा उस उत्तरण भाष्य का अर्थ निकलेगा तो आद्यम यद्यम तदपि प्राण वो प्राण ही है इसलिए अत्ता जो प्राण है वह भी सर्वम एव यानी सर्वात्मक ही है तो प्रश्न हुआ कथम यानी अत्ता का सर्वात्मत्व कैसे है अत्ता स्वरुरूप कैसे है, है। ये कथम शब्द से जिज्ञासा हुई अत्ता के स्वरूपता के प्रकार को जानने की तो वह प्रकार बताने के लिए आने वाली कंडिका है अथ इत्यादि वाक्य तो ष्ठ कंडिका का उच्चारण कर लें अथादित्य उदयन प्राचीन दिशा प्रवेशती च्यान प्राणन रश्मिषु संधत्ते दक्षिणी यदुदीचीन हाँ यद उदीचिम यद अधो यदर्धरा यद क्या अच्छा वो दक्षिणा ये छूट गया है हाँ? तो ये दक्षिणा यद प्रतिचिम ये नहीं बोला था हाँ तो ये तो हो गया वो भी बोला यद अंतरा दिशो यद सर्वम प्रकाशयति तेन सर्वान सर्वान्णा रश्मिशु संधत्ते तो अथ यानी रई शब्दित अन्न की सरूपता को बताने के अनंतर अनंतर अनाथ में अथ शब्द है वो बता रहा है अन्न में प्रजापतित्व के प्रयोजक सर्वरूपता के कथन के आनातर को अथ शब्द बताएगा आदित्य उदयन उदयन यानि उदगछन पूर्वक आयगतो धातु या इनगतो धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके उदयन बन जाता है। आयगतो धातु से उदयन बना का है उदित होता हुआ और आदित्य का वस्तुतः तो आदित्य के दृष्टि में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया मधुविद्या में न उदय होता है न अस्त होता है न एता न उदेति एति तो न उदित होता है न अस्त होता है आदित्य के दृष्टि में आदित्य उदय माना जाता है आदित्य जिनके चक्षु गोचर हो रहा है उनके दृष्टि में आदित्य का उदय आदित्य का दर्शन करने वाले के लिए जब दर्शन हो रहा है तो उदय है और दर्शन नहीं हो रहा है तो अस्त है आदित्य का अस्त का समय है तो ये आदित्य को देखने वाली जो प्रजा है उस प्रजा के दृष्टि से आदित्य का उदय और अस्त है स्वतः तो आदित्य उदय अस्त से रहित है इसलिए यहां उदयन का अर्थ निकलेगा ये उदगचन यानि प्रजा के चक्षु गोचरता को प्राप्त हुआ दर्शन योग्य बनता हुआ तो आदित्य जब लो, तत्त लोकनिवासी प्राणियों के चक्षु गोचर होता है तो यत प्राचिम दिशा प्रविशति तो सबसे पहले पूर्व दिशास्थ जो प्राणी है उनके चक्षुगोचर होता है और पूर्व दिशा में सर्वत्र वह व्याप्त हो जाता है तो प्राचिम दिशा प्रविशति का अर्थ है पूर्व दिशा तथा पूर्व दिशा समस्त प्राणियों में व्याप्त होता है उसका प्रवेश है पूरे पूर्व दिशा सभी प्राणियों में व्याप्त होना उनको प्रकाशित करना तेन प्राचान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते तेन यानी व्याप्त होने से ये जो प्रवेश रूप पूर्व दिशा में प्रवेश रूप क्रिया है वो प्रवेश का अर्थ है व्याप्त होना और इस व्याप्ति से तेन शब्द से लेना है क्या करता है वो तो प्राचान प्राणान रश्मिशु सन्निधत्ते तो प्राण शब्द यहाँ पर प्राणी का परामर्शक है तो पूर्व और प्राच्य का अर्थ है पूर्व दिशा निवासी पूर्व पूर्वदीस्थ के लिए प्राच्य शब्द हैं प्राच्या भवा प्राच्यान पूर्व दिशा में होने वाले यानि पूर्व दिख निवासी जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों को सूर्य अपनी रश्मियों में समेट लेता है सारे प्राणियों में व्याप्त हुआ का अर्थ हुआ कि रश्मियों के अंदर लिया आत्मसात कर लिया रश्मि तो आदित्य का स्वरूप है प्रकाश रूप है तो उदित होता हुआ सूर्य पूर्व दिशा में जब उसकी रश्मियां फैल जाती हैं तो वह अपनी रश्म्यात्मक स्वरूप में पूर्व दिशास्थ सभी प्राणियों को व्याप्त करता है ग्रहण कर लेता है आत्मसात कर लेता है तो जिस जो व्यापक हो रहा है उसके अंदर आ गए सब जिसमें जिसमें आप तो पूर्व दिशा से सब प्राणियों में व्याप्त हुआ मतलब तो पूर्व दिशा सभी मूर्ता मूर्त को उसने आत्मसात कर लिया तो सन्निधत् का अर्थ है आत्मसात कर लेता है तो आत्मसात होने से तद आ, सर्वात्मक हो गया पूर्व दिशास्तक कोई भी वस्तु उससे अलग नहीं रही ऐसे ही सभी दिशाओं में से जिस जिस दिशा में सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा प्रवेश कर लेता है व्याप्त हो जाता है तो उससे तत्स दिशास्थ प्राणियों को आत्मसात कर लेता अपने अंदर ले लेता है इसे कह रहे हैं तो यद दक्षिणाम दक्षिणा दिशा प्रवेशति तेन दक्षिणात्यान प्राणान रश्मिषु संधत्ते ऐसे जोड़ते जाना। दिशम प्रविशति इसका तथा तेन और प्राच्याम के जगह जो जो दिशा आएगी उस दिशास्थ को लेना और प्राण का विशेषण बनाना उनको और प्राण यानी प्राणी न तो जैसे पूर्व दिशा में सूर्य किरणों के व्याप्त होने से सूर्य ने पूर्व दिशास्थ सभी प्राणियों को आत्मसात कर लिया ऐसे ही दक्षिण दिशा में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं यानी व्याप्त होती हैं तो दक्षिण दिशास्थ सभी प्राणियों को वह सु, अपने किरणों के फैलने से दक्षिण दिशास्थ प्राणियों को आत्मसात करता है ऐसे यद प्राचीन प्रतीचीम दिशा प्रवेशती ये कर ना प्रतिचिम के साथ दिशम प्रविशति का तो तेन आ, तेन ओ प्रतिचान प्राणान सन्निधत् रश्मिशु सन्निधत्त ऐसा तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में सूर्य की किरणों के व्याप्त होने से वह अपने किरणों की व्याप्ति से पश्चिम दिशास्त सभी प्राणियों को आत्मसात कर लेता है सन्निधत् का अर्थ निकलेगा और यद उदीचिम दिश प्रवेश तो जब उत्तर दिशा में प्रवेश कर लेता है यानी अपने किरणों से व्याप्त हो जाता है तो उत्तर दिशास्थ सभी प्राणियों को अपने रश्मियों में आत्मसात कर लेता यद अधः तो जो नीचे की दिशा है चारों प्रधान दिशाएं वो हो गई तो अमांतर दिशाएं बताई जा रही है ऊपर की नीचे की और कोणस्थ जो दिशाएं हैं ईशान है, आदि तो यद अधः नीचे के आ, आ, नीचे वाली दिशा में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं उससे नीचे रहने वाले प्राणियों का प्रा, प्राणियों को वह आत्मसात कर लेता है नीचे का मतलब एक प्रकार से अमेरिका भारत की दृष्टि से देखेंगे तो रात्रि में वो नीचे के ओर उसके किरणें फैल जाती हैं है तो ऊपर तो की ओर जब फैल जाती है सूर्य की किरणें तो वह ऊपर वाले लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं तो अंतरिक्ष की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक है दीव लोक उसमें भी आदित्य की किरणें फैल जाती हैं तो दीवलोकस्थ जो प्राणी है देवता उनको आत्मसात कर लेता है आदित्य और यद अंतरा दिश तो जो अंतरा दिशाएं हैं यानी प्रधान दिशाओं के बीच में चार दिशाएं हैं ईशान और नैत्य वायव्य ये इसलिए बहुवचन है अंतरा दिशा प्रवेशति तो फिर प्रकाशेति तो फिर तत्त समस्त दिशास्थ प्राणियों को वह प्रकाशित करता है का आत्मसात कर लेता है तो तेना सर्वान प्राणान रश्मिशु सन्निधत्ते इन सब दिशास्थ प्राणियों को वह अपने रश्मियों में आत्मसात कर लेता का मतलब जो प्राण शब्दित आदित्य है अता है वह भी सर्वात्मक है और सर्वात्मक होने के कारण सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है ये बता भाष्य भाष्य को देखिए अथ आदित्य उदयन यानी उदगछन गोचरम चक्षुर्गोचर यत प्राचीन दिशम स्व प्रकाशन प्रवेशति यानी व्यापनती तो जो आदित्य उदित होता हुआ यानि प्राणियों के दर्शन का विषय बनता हुआ चक्षुर्गोचरम आगछन ये उदयन काअर्थ कर दिया उद्ग्छन और उद्ग्छन का अर्थ है प्राणि चक्षुर्गोचरम आगछन एने दर्शन योग्य बन जाता है तो कहते हैं यद प्राचीन दिशा स्वप्रकाशे नवि तो स्व प्रकाश है उसकी और उन किरणों से पूर्व दिशा में फैल जाता है व्याप्त हो जाता है तो स्व प्रकाश का अर्थ कर दिया टीकाकार ने स्वकीय प्रकाशन यानी स्व्रभया हाँ तो भाष्य में स्वप्रकाशेन है टीका में भी स्वप्रकाशेन ये लिखा प्रतीक और उसके बाद उसका अर्थ कर दिया स्वकीय प्रकाशेना यानी स्वशब्द आत्मीय अर्थ में है तो अपनी जो किरणें हैं उन किरणों से प्रकाशित होता है ये लिखा अब स्वप्रकाशन ये इस शब्द की व्याख्या जो टीका में आई स्वकीय प्रकाश प्रकाशेन यानि स्वप्रभया स्वकीय प्रकाशेन का अर्थ कर दिया स्वप्रभया कहते इस प्रकार की व्याख्या आनंद जी नहीं कर सकते इतना सरल शब्द है और वो जानते हैं भाष्य के अध्य अध्यताओं को स्वप्रकाशन शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब भी यह टीका में आया स्व प्रकाश शब्द का व्याख्यान स्वकीय प्रकाशे न स्वभया इत्यर्थ ऐसा इससे टिप्पणी कार जो बड़े महाराज जी हैं वे कहते हैं कि यह टीका आनंद गिरी जी के द्वारा रचित प्रतीत नहीं होती उनके नाम से छपी तो है लेकिन लगता नहीं है कि उनकी होगी उसमें केवल ये वाक्य ही मात्र हेतु नहीं बताया और भी दो हेतु बताए हैं एक तो कहते हैं प्रारंभ में आनंद जी जब टीका ग्रंथ लिखना प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं अंत में भी मंगलाचरण करते हैं बाकी बाकी उपनिषदों में देखा कि नहीं कठोपनिषद की आनंदगिरी टीका में भी बाकी बाकी में भी टीकाकार का अपना अलग मंगलाचरण है भाष्यकार ने भी कठोपनिषद में भी किया कठोपनिषद में मंगलाचरण किया और टीकाकार तो अपने हरेक टीका ग्रंथ में आनंदगिरि जी मंगलाचरण करते हैं लेकिन प्रश्न उपनिषद की टीका लिखना प्रारंभ किया उसी दे टीका ही लिखी है वही पूरी टीका ही कह रहे हैं ऐसे व्याख्यान रूप वाक्यों को देख करके ये कहते हैं और शुरू में मंगलाचरण नहीं अंत में भी मंगलाचरण नहीं बाकी ग्रंथ जो टीका ग्रंथ है अन्य अन्य उपनिषदों के आनंद जी के उसमें उन्होंने शुरू में अंत में मंगलाचरण किया और प्रश्न उपनिषद के भाष्य की व्याख्या रूप जो टीका है जो आनंदगिरि गिरिजी के ही नाम से छपी है लेकिन उसमें न प्रारंभ में मंगलाचरण है न अंत में मंगलाचरण है और बीच में ऐसे सरल शब्दों की व्याख्या भी है इससे अनुमान किया जाता है कि ये आनंदगिरि गिरिजी के नाम से तो छपी है लेकिन उनकी नहीं लगती ये लिखा है दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण कि अनावश्यक एवं विध व्याख्यान उपलब्धात एक हेतु है स्वप्रकाशन इस शब्द का इस प्रकार का अनावश्यक व्याख्यान जो इस में उपलब्ध हो रहा है इससे एक हेतु हा और आदो मंगल अदर्शनात् अन्ते शुरू में भी आदो का अर्थ है और अंत यानि ग्रंथ के अंत में भी मंगल अदर्शनात अदर्शनात्नी मंगलाचरण न होने से न यम आनंदगिरी कृता टीका इति इतिमीयते आनंद गिरिजी महाराज द्वारा रचित यह टीका नहीं है ऐसा अनुमान किया जाता है लेकिन उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत से ग्रंथ शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो आदि शंकराचार्य जी के नहीं लगता हैं दुर्गा सप्तती में देवी क्षमापन स्तोत्र एक आता है ना? वो शंकराचार्य विरचित दिव्य अपराध क्षमापन स्त्रोत्राप्त में ऐसे लिखा है कुष्पिका में लेकिन वो शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य जी का नहीं है वहा शंकराचार्य लिखा है तो शंकराचार्य का अर्थ लोग आदि शंकराचार्य ही समझते हैं शोक नहीं है उनके कैसे हा हा हा हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ हाँ वो तो शंकराचार्य जी मान सकते कर सकते लेकिन वहां एक श्लोक आता है मयापंचा सीते अपनी थे तो वैसी तो कहते हैं मेरे पचासी वर्ष की आयु हो गई है पचासी वर्ष बीत गए हैं वहाँ एक श्लोक आता है ऐसा तो शंकराचार्य जी तो 32 वर्ष की आयु में ही इस लोक की लीला को पूर्ण करके अपने स्वरूप सु, को धाम को चले गए ना इसलिए वो पचासी वर्ष की आयु हमने पूरी की है और अब हम किसको शरण जाएंगे वृद्धावस्था में कौन हमको शरण देगा ये जो कह रहे हैं वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य नहीं हो सकता है वे हैं विद्यारण्य स्वामी जी वो का भी वृद्धावस्था में वो भी शंकराचार्य रहे श्रृंगेरी के उन्होंने लिखा है दिव्य देविक, देव्य क्षमापण स्त्रोत्र तो विद्यारण्य स्वामी ऐसा लिखते जैसे पंचदशी उनके नाम से प्रसिद्ध है तब तो कोई बात ही नहीं थी लेकिन वह उतनी श्रद्धा लोग न करते जितने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से करता है ना इसलिए जोड़ दिया वो खाली वो विद्यारण्य स्वामी जी को हटा दिया और जोड़ दिया शंकराचार्य ऐसे ही यहाँ पर भी बड़े महाराज कहते हैं कि अनावश्यक एवं विध व्याख्यान उपलंभात, आदो मंगल अदर्शनात, आदर्शनात्ते अंत्य मंगल अदर्शनात। नियम आनंद कृता टीका इति इतिमीये तो सो प्रकाशे न इस पद की व्याख्या करने के कारण एक हेतु मिला इनको और दूसरा मंगलाचरण न होने से आगे है भाष्य में तेना स्वात्म तेना स्वात्मव्याप्तिया जो पूर्व दिशा में सूर्य किरणों से सूर्य की किरणें व्याप्त हो गई ना तो ये हो गया तेन शब्द का अर्थ स्वात्म व्याप्त्या स्वात्मा शब्द से लेना सूर्य के किरण और सूर्य की किरणों के व्याप्त होने से ये तेन शब्द का अर्थ निकला सर्वान तस्थान प्राणान रूपेषु व्याप्तिमतसु व्याप्तत्वात् अन्नभूताशु सन्निधत्ते एने सन्निवेशयति यानी आत्म करोति आत्मूता सन्निधत्ते का अर्थ कर दिया ये कि सूर्य किरणों के पूर्व दिशा में सर्वत्र व्याप्त होने से स्थान यानी पूर्व दिशास्थ जो प्राण है याने वो हुए प्राच्यन प्राणान और वे प्राण कैसे है प्र... अन्नभूतान तो प्राण तो अत्ता है वो अन्नभूत कैसे होगा इसलिए प्राण से लेना प्राण प्राणी प्राण शब्द से प्राणी को लेना प्रान। हाँ प्रान। हाँ तो वे हैं अन्नभूत और देखा जाता है प्रत्यक्ष ही मेढक सर्पों का अन्न है सर्प मोर का अन्न है ऐसे लेकिन हैं वे प्राणी तो तत्त्व दिशास्थ जो प्राणी हैं अन्नभूत उन सब को रश्मि सू याने स्वात्म भाष अपने प्रकाश रूप किरणों में वे कैसे है व्यापतिमसु व्याप्तिमान हैं और व्याप्तवाद प्राणि सन्निधत्ते प्राणियों को वे आदित्य संविष्ट करता अपने रश्मियों में सन्निविष्टकर्ता का अर्थ है आत्मभूत कर लेता आत्मसात कर लेता प्राण शब्द कार्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान ने आगे प्राणी न किया ना इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि प्राणी परो लक्षण या प्राणशब्द इतिहाशयन प्राणान इति अस्य अर्थम आह प्राणिन वो तो मूल मंत्रस्थ प्राणान शब्द लक्षण से प्राणी का परामर्शक इसलिए भाष्कर भगवान ने प्राणिन यह अर्थ किया टीका है थोड़ी सी टीका को देखिए अन्न भूतान इस प्रतीक पर लिखते हैं कि यद्यपि प्राण से अत्रित्व यद्यपि प्राण को अत्ता कहा गया फिर यहाँ प्राण का व्याख्यान करते हुए अन्नभूताषण कैसे दिया तो कहते तथापि रईर्वा यहतः अमूर्त प्राणस्यापी गुण भाव विवक्षाया अन्न उक्तम रैरवा ये तत्सर्व इस वाक्य से जो अमूर्त प्राण अत्ता है उसको भी गुणभाव की विवक्षा से अत्ता अन्नरूप बताया न इसलिए अन्नभूतान ये भाष्कर भगवान ने प्राचान प्राणान का व्याख्यान करते हुए कहा तो अन्न उत्तम अन्नभूतान ऐसा कहा अब ये जो रश्मिशु सन्निधत्ते की व्याख्या रश्मिशु की व्याख्या करते हुए कहा स्वात्मा भाष रूपेशु इस पर लिखते हैं कि स्वात्म प्रभा रूपेशु रश्मिषु इत्यर्था, ये भी वो सौ प्रकाश प्रकाशन के तरह ही हैं, तो व्याप्तत्वात व्याप्तवात संबद्धत्वात संबद्धत्वात्थ तो पूर्व दिशास्थ प्राणियों से संबद्ध हो गई सूर्ण सूर्य की किरणें इसलिए माना गया कि सूर्य सर्वात्मा है और सर्वात्मा होने से प्रजापति रूप है ये कहते हैं तो तथे वे जैसे पूर्व दिशा में सूर्य की किरणों के फैलने से सूर्य का सब पूर्व दिशास्थ प्राणियों से संबंध होने से पूर्व दिशास्त्र सर्वरूप हुआ वो ऐसे बाकी बाकी दिशास्थ भी सब प्राणियों के साथ सूर्य किरणों का संबंध होने से सूर्य सर्वात्मक है ये समझना उसे दक्षिणाम इत्यादि से कहा है इसे कहते हैं कि तथा प्रवीसति दक्षिणाम यतीचिम यद उदीचिम अध ऊर्धम प्रवीसति य अंतरादीश कोण दिशो अवांतर दिशो अवातरदिशो यत्सव प्रकाशेति और उन सब को उनको प्रकाश स्व्रकाशव्या अपने सूर्य किरणों की व्याप्ति से प्राणान सर्व सर्वदिशास्थ प्राणियों को रश्मिषु सन्निधत्ते मतलब आत्मसात कर लेता है सरुरूप हो जाता है सातवां मंत्र भी सातवीं कंडिका भी सूर्य के सरु को ही बताने वाली है तो सातवीं कंडिका का उच्चारण कर लें सातवीं कंडिका का अवतरण है टीका में इति तस्य तस् प्रत्यक्ष तस्त्मक्य प्रत्यक्ष बताते हैं आदित्य में स वैश्वानरो विश्वरूपः सैश्वान अग्नि प्राणोग्निदयते तदाभ्यु तो स एष वैश्वानर तो स एष शब्द से लेना यह जो प्रकृत अत्ता है प्राण शब्दित प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन का एक अवयव प्राण वही आदित्य है जिसको सर्वरूप बताया गया छठवे मंत्र में उसे स एष ये सर्व नाम बता रहे हैं और वो कैसा है तो वैश्वानर वो वैश्वानर है वैश्वानर का अर्थ है सर्व प्राणी रूप नर शब्द का अर्थ है जीव विश्वानर का अर्थ है जीव रूप सर्वजीव सर्वजीवात्मक तो नर हैं जीव और विश्वश्द का अर्थ है सर्व तो इति चे नश्वानर ये बन जाता है एक विश्वानर शब्द बनता है विश्व चे इति विश्वानरः विश्वानर का अर्थ निकलेगा समस्त जीव और ये कर्मधारधिकरण है ना इसमें ओ अभेद अर्थ है इसलिए विश्वानर शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वजीवात्मक विश्वानर तो सर्वजीवात्मक है समष्टि जीव हिरण्यगर्भ गर्भ उसे सर्वजीवात्मक कहा जाता है और स्वार्थ में अण प्रत्यय करके विश्वानर शब्द से बन जाता है वैश्वानर आदि वृद्धि होकर के तद्धित प्रत्यय है प्रज्ञादिभ्यो अण एक सूत्र है उसे अण होता है और विश्व नरा वैश्वानर तो समस्त जीवात्मक जो एक जीव है वो है समष्टि जीव वो है हिरण्यगर्भ वो है वैश्वानर इसलिए सर्वात्मक हुआ सर्वजीवात्मक हुआ जिसे छांदोग्य उपनिषद में परादेवता का स्थूल प्रपंच निर्माण करते समय एक ईक्षण बताया सहसा परादेवता ऐक्षत इतिसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी इसमें अनेन जीवन शब्द से परादेवता के बुद्धि में विवक्षित हैं जो समष्टि जीव स्वरूप उसी समष्टि जीव को यहाँ पर वैश्वानर शब्द से कहा जा रहा है सर्वात्मक सर्वजीवात्मक तो स ए स वैश्वानर यानी सर्वात्मक ह। ये अत्ता प्राण सर्वात्मक है स एस वैश्वा निकला और विश्व रूप यानी और सर्वरूप होने के कारण ही प्राणो अग्नि ही वह अग्नि रूप है और उदयते अग्नि यानि प्रकाश और वो है आदित्य और उदयते अने उदगचती के दृष्टिगोचर होता है रोज रोज प्राणी को दृष्टिगोचर होता है दिन में रात्रि में दृष्टि से ओझल हो जाता है यानी उदय अस्त प्राणियों के दृष्टि में सब प्राणियों के दृष्टि में इसका उदय अस्त होता है अपनी दृष्टि से नहीं इसलिए उदयते के पास में प्रत्याहम एक जोड़ देना यानी प्रतिदिन तत्त तत लोकनिवा नाम दिक निवासी प्राणियों के दृष्टि में उसका उदय होता है और अस्त होता है उदयते को अस्तंग क्षति का भी उपलक्षण समझना तो ये जो सर्वात्मक प्राण है वह लोगों के दृष्टि में उदय अस्तवान हो जाता है उदय क्रिया तथा अस्तंगत क्रिया करता है सर्वात्मा है वही सूर्य रूप वही तो प्राण है उसको आदित्य कहा और आगे कहते हैं कि तद एत अभ्युक्तम तो तदेत शब्द से लेना षि का तथा सप्तम सप्तमकंडिका के द्वारा प्रतिपादित प्राण का सर्वात्म सर्वत्व ये तदेत सर्वनाम से ग्रहण करना है तो जो पूर्व पूर्वकंडिका है षष्टकंडिका और सातवीं सात्विकंडिका का जो ये प्राणो अग्नि उदयते यहां तक का भाग है इससे बताया गया जो स्वरूपत्व तो है प्राण का यानी आदित्य का इसे ये ब्राह्मण भागात्मक होने से कंडिका माना जाएगा ब्राह्मणोक्त अर्थ सूर्य सर्वात्मक है ये जो यहाँ पर छे तथा सात कंडिका द्वय के द्वारा कहा गया ये कंडिका द्वय हैं ब्राह्मणात्मक वेद तो ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा उक्त ये अर्थ हुआ ये ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो अर्थ है इसका समर्थन ऋचा यानी मंत्रात्मक वेद के द्वारा भी होता है यह समझना तो तद एत यानी ब्राह्मणोक्तम प्राणस्य सर्वरूपत्व ऋचा यानी मंत्रेणापी अभ्युक्त यानी मंत्र के द्वारा भी कथित हुआ है प्रतिपादित हुआ है अत्ता सर्वरूप है यह बात मंत्रणी भी बताई है तो ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक संवादक यदि मंत्र मिलता है तो उस अर्थ को बहुत श्रद्धा से वैदिक लोग गृहित करते हैं उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है हा? मंत्र तो मंत्र का व्याख्यान तो ब्राह्मण है ही है तो व्याख्यान रूप ग्रंथ के द्वारा जो अर्थ बताया गया है हा तो व्याख्यान रूप ब्राह्मण के द्वारा जो आदित्य की स्वरूपता को बताया गया उसे मूल मंत्र भी बता रहा है ये कहते हैं वो मूल मंत्र तो आएगा अष्टम आठवे क्रम में विश्व रूपम हरिणम इत्यादि थोड़ा ये सातवे कंडिका का भाष्य है इसको देखिए अच्छा भाष्य और टीका दोनों भी है इसको देखते हैं कल ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवाह भद्रम पसेमाक्ष स्थिरंगे सुुवा गुशस्तनू व्यसे